पद कृत हमारे कहाँ तो हो गया था ना हेतु तो हेत्वाभाष तो तो हे तो का क्या लक्षण है तो कहते हेतु इति एक लक्षण है कहते हैं उसका फिर दूसरा परिषकर लक्षण है अनुमिति तत्करण तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्म तो अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय तो चाहे अनुमिति हो उसका कारण हो अनुमिति का कारण कौन है अनुमान तो उभय का तरह चाहे कभी अनुमिति का भी प्रतिबंधक होगा और कभी उसका जो कारण है अनुमान उसका भी प्रतिबंधक हो जाएगा किसके द्वारा ना जो यथार्थ ज्ञान है है ना यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है जिस ज्ञान से आप हाँ ये अनुमति नहीं हो रही है जल्दी जल्दी अच्छा जल्दी, जल्दी हम कर दिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना इसलिए कि ये जब जब नहीं आते तो इसको चलाना है आगे बढ़ाना है ऐसे ऐसे ही नहीं पढ़ाना चाहिए तो देखिए ये कहते हैं कि अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व हेत्वावश्यक ना कभी अनुमिति का प्रतिबंधक करेगा कभी अनुमिति का जो कारण है उसका प्रतिबंधक हाँ अनुमान का प्रतिबंध करेगा कौन ना जो हेतु विषय का जो ज्ञान है जो यथार्थ ज्ञान है वही प्रतिबंधक करेगा क्योंकि हेतु आभास जो है वो दुष्ट हेतु है तुए? दुष्ट हेतु ये आएगा सिद्ध करने के लिए लेकिन जो वास्तव हेतु वास्तव ज्ञान है उस विषय का तो वो ज्ञान ये नहीं होगा देखो अब कैसे दृष्टांत के साथ है मिल गया नाइन में अनुमिति तत्कर्ण अन्यतः प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व है ना Milan. जो हेतु <coughs> ये है, 59 पे है, 59 पे तो तत्वम, अनुमिति तो ऐसे देखो एक दो तीन चार पाँच इसमें नीचे से पांचवाइन लाइन, है तो हेतु हेतुआभष का लक्षण बताते हैं हेतुवत् बत आभाषंते हेतुआभाषा तो क्या है ये कहते हैं आ, हेतु के समान जो भाषित होता है उसका नाम है हेतुआभाषा अर्थात दुष्ट हेतु है तत्व वो जो दुष्ट हेतु क्या है ना अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय विषयत्म चाहे अनुमिति हो चाहे इसका कर्ण हो अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर अन्यतर में मतलब दोनों में से किसी एक का जो प्रतिबंधक कौन होगा ना उसका जो यथार्थ ज्ञान है तो यथार्थ ज्ञान क्या है तो हम देखेंगे अभी तो यथार्थ ज्ञान का जो विषय है वही ही हेत्वाभाष है तो दृष्टांत देते हैं कि बाधस्थले बन्य अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम है ना बनी बनी बनी पक्ष को ये हेतु है ना तो ये कहते हैं कि ये देखो ये जो द्रव्यत्व होते है ना ये कहेंगे अनुष्ण द्रव्य पद जलवत जलवत जल के समान जैसे जल द्रव्य है तो अनुष्ण है है ना उसी प्रकार ये जो बन ये द्रव्य है ये भी अनुष्ण है क्योंकि द्रव्यू हेतु अनुष्णा है ना नुष्णा द्रव्यत्व ये द्रव्यत्व हेतु होने के कारण तो जैसे जल ये द्रद, इसमें द्रव्यत्व है द्रव्यत्व होने के कारण ये जल अनुष्णा है उसी प्रकार ये बन्नी में द्रव्यत्व रहता है तो इसलिए ये भी अनुष्णा है ठीक है ना तो जब इस प्रकार वो कहा तो आपको ये बन्नी अनुष्णा ये ये जो ज्ञान है तो वन्य अनुष्णा इस प्रकार अनुमित होगी आपको वन्य अनुष्ण है अनुष्ण रहे हैं उष्ण नहीं है तो कैसे उसका वन्य अनुष्णा है ये कोई कह दिया कह दिया तो वन्य अनुष्णा द्रव्यवात् तो उसमें आपको बनने का अनुष्णता आपको अनुमिति होगी ना नहीं होगी नहीं नहीं नहीं लेकिन का तो, तो तो तो अनुव... हो गई आपको अनुमिति ना नहीं होगी नहीं होगी कौन उसको रोकता है वो यथार्थ ज्ञान क्या है कौन रोकता है क्यों आपको आपको ये दे दिया अनुमान दे दिया और प्रमाण भी दे दिया कि हेतु कहता है कि द्रव्यत्व तो हेतु है जैसे जल में द्रव्यत्व हेतु रहने का कारण जल अनुष्ण है है ना नहीं? नहीं उसी प्रकार ये द्रव्यत्व तो हेतु बनी में रहता है तो उसी प्रकार जल के समान बनी भी अनुष्ण होना चाहिए हेतु तो, तो ठीक है है ना लेकिन आपका आपका बुद्धि क्या कहती है तो बनी अनुष्ण ना उष्ण तो आपको अनुमित नहीं हो रहा तो है तो कौन प्रतिबंध हाँ, तो जो, जो कौन प्रतिबंधित तो कर रहा है कि अनुमिति होने नहीं दे रही है जो उष्णा द्रव्य में जो हेतु द्रव्य हेतु वो आया सिद्ध करने के लिए अनुष्णित हुआ लेकिन आपका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है आपने वहीं में हाथ लगाया तो उसना उ अनुभव हुआ तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है तो वास्तव ज्ञान है तो वो अभी क्या है अनुमिति को रोक रही है जो ज्ञान है वो वो रोकता है अनुमिति नहीं होने दे रहा है तो यथार्थ ज्ञान क्या है बनी उष्ण तो बन उष्ण तो जो है बनी उष्ण या, ये यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान होने के कारण प्रत्यक्ष तो अनुमान अनुमान से प्रबल है ना प्रत्यक्ष का ऊपर अनुमान आधारित है तो, नहीं से। तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है कि बनी उष्ण ये, अनु, ये अनुमिति नहीं करने देता है द्रव्य अनुष्ण जो प्रत्यक्ष ज्ञान है यथा प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ तो यथार्थ वन्य अनुष्ण ये यथार्थ है ना अयथार्थ है यथार्थ ये ये यथार्थ ज्ञान का विषय किस में जाएगा ये विषय का यथार्थ ज्ञान जो है वही आप प्रतिरोध कर रहे हैं हैं ने, ने इसे कहते कि तत्करण अन्य प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान का जो विषय है है ना तो यथार्थ ज्ञान का जो विषय है वन्य अनुष्ण तो वो ज्ञान का जो विषय है तो उसमें हेतु में जाता है द्रव्य तो हेतु क्योंकि बनी उष्ण है द्रव्यत्व ऐसे तो होने से हेतु में जाता है तो वो ही हेतु है हेतु आभास तो जहाँ जिस हेतु को लेकर आप अनुमिति करना चाहते हैं तो उस अनुमिति में जो यथार्थ ज्ञान जो प्रतिरोध करता है प्रतिबंध करता है कि अनुमति होने नहीं देता है तो उसका जो विषय विषय मतलब है ना ज्ञान का विषय है तो वो विषयता संबंध से हेतु में रहेगा तो हेतु हो जाएगा दुष्ट हेतु हेतु हेतुआभाषा तो ये कैसे हेतु में कैसे जाएगा इसलिए कहते देखो उसका नीचे बाधा स्थले ये, बा, ये बाध आगे, आगे, हे तो है है तो आ सभी जो हेतु है हे, उसका देता है ये कहते हैं बाधस्थले बनी अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम यज्ञान यज अनुमिति का प्रतिबंधक जो ज्ञान है क्या है ज्ञानम हाँ उष्ण बनऊ ना? तो बत में। जो जो है ना अनुष्ण सा अनुष्ण साधक द्रव्यम उष्णवि का साधक जो जो द्रव्य है है ना इति आकारकम है ना तद विषय उसका जो विषय है कौन है उसका विषय कौन है ज्ञान का विषय कौन है वो द्रव्य द्रव्य विषयता संबंधे न द्रव्यूप हेतु हेत्वाभाष्वात लक्षण समन्वय अनुष्ण उन्नी में जो अनुष्ण द्रव्यत्व रूप जो हेतु है ना यही इसमें अनुष्णत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं अनुष्णत्व यही वही कह रहे हैं कि यज्ञान जो ज्ञान तो उष्णत्व बनऊ अनुष्णत्व साधकम् अनुष्णत्व का जो साधक है कौन है न द्रव्यत्व द्रव्य है ना नहीं अरे उष्णत्व बन में अनुष्णत्व का साधक द्रव्यत्व जो है वो द्रव्यत्व हेतु विषयता संबंध से विषय का संबंध से हेतु में रहेगा एक तो ज्ञान है हेतु है है तुहें। तुहें। ना ज्ञान है और उसका विषय है वो विषय मतलब क्या है द्रव्य द्रभ्य। द्रभ्य। है ना विषय द्रव्य एक ज्ञान है और एक है विषय है विषय एक ज्ञान का विषय होता है विषय का ज्ञान होता है है ना तो देखो ये हो गया विषय और ये हो गया ज्ञान है, है।, है।, है और उसका जो विषय है जिसमें जाला अनायन होता है ये हो गया क्या विषय तो उनसे ये जो द्रव्यत्व जो ज्ञान है जो जिस ज्ञान से आपको बनी में द्रव्यत्व ये में उष्णत्व को सिद्ध करने जा रहा है है है, है ना ना जो द्रव्यत्व द्रव्यत्व ज्ञान किस में रहेगा? द्रब्य में रहेगा द्रव्य तो उनसे ये विषयता संबंध से ये, ये हो गया विषय भिशयत? तो विषयता संबंध से द्रव्यत्व हेतु रहता है तो ये कहता है विषयता संबंध से इति आकारकम् द्रव्यम आकारक तषयत्व विषयतासंबंध है न्रव्यूपेत है नेत रहने से लक्षण साम तो जो विषयता संबंध से द्रव्यत्व रूपः जो हेतु हेतु में वो रहने तक रहने के कारण वो क्या अब ये कहते हैं सदहेतु बारणाय यथार्थ हेतु है ना तो आप यथार्थ पद हटा दीजिए सदहेतु बारणाय ये कहता है कि यथार्थ तो अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय तुम हेतु तो इसमें से यथार्थ को हटा दीजिए अनुमित प्रतिबंधक तो ज्ञान विषय तुम इतना कह देंगे तो उनसे सदहतु में आपका लक्षण जाएगा है ना तो उसे आप अनुमित तत्करण अन्य प्रतिबंध ज्ञान यथार्थ पद को हटाइए क्या हो जाएगा प्रतिबंध ज्ञान ज्ञान तो इतना कहेंगे तो वो किस में जाएगा पत्रेथी। पत्रेथी। तो सभी का आपका ऐसे ही है ना कभी कभी तो सर हैं ये था गड़बड़ी सर ते ढूंढते उसको समझ चल जाता केवल ही हो गया तो ठीक है अभी देखो आपे आपे क्या पद नहीं लेंगे यथार्थ पद नहीं देंगे तो तो बनने सीधा करने के लिए ये धुमा यथ माना दिया हेतु तो आपको भ्रम हो गया है है ना? ना? तो आपको भ्रम हो गया कि अभावती, ना? क्या कहा? अनुमिति तत्करण, तत्कर्ण बन बन्य अनुश्न हो गया सद हेतु यथार्थी यथार्थ ये कहते हैं पर्वत बनीमान धुमाती धूम धुमा बनती वृत्ति वृत्ति तो प्रकार का लेत्पादार्थ आपको भ्रम हो गया तो जैसे धुमा है है है ना, ना? जान जान बनी का अभाव लेकिन आपको ब्रह्म हो बनी साध्य है साध्य अभावत तो कौन हो जाएगा जल हृदय बन्नी अभाव बती तो जल हृदय जल हृदय आपका धूम का वृत्ति धूम ये जो वृति तो है तो ये साध्य साध्य साध्य साध्य का का का का का अभाव अभाव अभाव अभाव में में हेतु होना चाहिए। तो लक्षण होता है, के साथ रहेगा, रहेगा, नहीं नहीं नहीं रहेगा, नहीं नहीं हो गया, जल उसमें धूम का वृत्ति रहे तो ये ये क्या हो गया भ्रम हो गया आपको तो आपको अनुमिति होगी तो पर्वतों बिमान अन हेतु है तो आपको हो ब्रह्म हो गया। आप कभी -कभी होता है, ऐसे होता है हमको भ्रम होने का और कोई अगर बताने वाले नहीं पास में तो हम ऐसे ही पूरा चक्कर खा जाते हैं ऐसे ही जब तो कोई नहीं नहीं बताते हैं तो नहीं नहीं अरे ऐसे ओहो तो ऐसे होता तो आपको भ्रम हो गया कि साध्य अभागती जलह में धूम वृत्ति अवृत्ति तो होता है लेकिन वृत्ति आपको ही हो गया तो अनुमिति नहीं हो रहा है साध्य बाबत वृत्ति असाधेतु हो गया तो इसी प्रकार है तो सधेतु सधेतु लेकिन आपको अनुमिति नहीं हो रही अब क्या करेंगे तो कोई नहीं है आपका आपको भ्रम है तो भ्रम को दूर करना ही पड़ेगा इतना ही है तो वही भ्रम में तो जब हम ऐसे अनुविध नहीं होगी ना होने का कारण है ही सदहेतु सदहेतु में आपका असधेतु का लक्षण चला गया उसको बारण करने के लिए हमें यथार्थ ज्ञान विषय तुम देंगे <coughs> यथार्थ यथार्थ मतलब भ्रम से भिन्न ब्रह्म नहीं होना चाहिए निश्चित साध्य अभावती रहदे है न बन्ही अभावती जल हृदय हेतु धूमस आवृत्ति ये यथार्थ ज्ञान hmm. तो फिर असहेतु में असध हेतु का लक्षण नहीं जाएगा तो ले ये यथार्थ ज्ञान हम दे देंगे तो फिर नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं सदहेतु वारणाय यथार्थ हेतु समझ में घटाद hmm. वारणाय घटाधि वारणा hmm. अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक है न तो आप हटा दीजिए अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक इतना हटा दीजिए क्या कहेंगे नहीं हाँ नहीं नहीं अनुमिति तत्करण तत अन्यतर प्रतिबंधक इतने पद हटा दीजिए यथार्थ ज्ञान हाँ, यथार्थ ज्ञान विषय तो हाँ। ये, ये कहते हैं कि घट में आपका अनुमिति का लक्षण है तो इस प्रकार जो ज्ञान ज्ञान है है है यथार्थ ना नहीं? नहीं तो इस प्रकार ये, ये कहते है, ये का जो विषय है कौन है घट घटक ज्ञान का विषय हो गया घट तो घट में आपका लक्षण जा रहा है लक्षण जा रहा है घट <coughs> तो आपने आपने ए, ए, इतने ही कहा कि यथार्थ ज्ञान का जो विषय है यथार्थ ज्ञान हो गया अयम घट उस घट का विषय हो गया जो कम्बुग्रिवाद में तो है तो ये है तो उसमें आपका लक्षण चला गया तो हेतु का लक्षण चला गया जो ज्ञान का विषय होता है वो हेतु होता है तो, तो ज्ञान का विषय घट भी है अप्रत्यक्ष है और यथार्थ ज्ञान है लेकिन उसमें आपका हेतु लक्षण लगा इसलिए हम विशेषण जोड़ दीजिए अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान तो में तो विषय नहीं जाएगा क्योंकि इसमें अनुमिति का प्रतिबंधक है प्रत्यक्ष में अनुमिति का कोई जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष स्वयं ही प्रमाण है प्रत्यक्ष इंद्रियां है ना मैं देख रहा हूँ घट ये इसमें क्या अनुमिति का क्या जरूरत है तो इसलिए ना अनुमिति का प्रतिबंधक न करण का प्रतिबंधक इसलिए कोई दोष नहीं तो घटाधि वारणाय अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक दे देंगे तो घटा प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा व्यभिचारिणी अतिव्याप्ति व्यापति बारणा तत्करण अन्यतर तत्करण अन्यतर नहीं? तो तत्करण अन्यतर इतना दे दीजिए अनुमिति यथार्थ ज्ञान है ना? तो हम इतना पद हटा दीजिए लक्षण से अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय क्या हम हटाएंगे क्या क्या पद हटाएंगे तत्कर्ण अन्यतर, तो तत्कर्ण अन्यतर को जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा अनुमिति अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व अनुमिति प्रतिबंधक हाँ तो हाँ। ऐसे हो जाएंगे हाँ। लीजिए पर्वत धूमवान बने नहीं? नहीं? बने हाँ तो धूम अभावृत्तिर्तिव्याप्ति अव्यभिचारी दोष ज्ञान से धूम अभावृत्ति अन्वित प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय अव्याप्ति सै लीजिए हम लेंगे जैसे पर्वत बनी मान ना, तो हम लेंगे पर्वत धूमान बनने धूमवान तो बन तो है इस प्रकार हम अनुमित लेंगे अनुमान लेंगे तो इस प्रकार ये कहते पर्वत तो धूमवान बन ही धूम तो अभावत तो वृत्ति बन ही है ना साध्य क्या है इसमें तो भान, भान जिसमें हो दुम। दुम। गया सत्य और बनी हो गया आपका बन वन है पंचमी तो बनी हो गया हेतु है ना तो ये कहता है कि धूम अभावत वृत्तिर बनी देखो दुमा दुमा कौन जगा? अभावत धूमत हो गया धूम का अभाव है और उसमें बनी का वृत्ति है ना नहीं हाँ न बनी का वृत्ति तब तक जो है तो, तो, तो धूम नहीं है लेकिन बनी है हाँ। तो इसलिए कहते हैं धूम अभावत वृत्ति बनी इति व्यभिचार ज्ञान से है ना धूम अभावत वृत्ति तो हमको अनुमान अनुमिति का प्रतिबंध कर, का करण का प्रतिबंधक हो रहा है धूम अभावत वृत्ति है ना ये वृत्ति है तो होना चाहिए धूम अभावती अवृत्ति साध्य के साथ रहना चाहिए साध्य का अभाव में नहीं रहना चाहिए है ना नहीं का साथ तो, तो गए साध्य अभावती तो साध्य हो गया धूम उसका अभाव हो गया उसमें वृद्धि तो होना चाहिए साध्य का अभाव में हेतु का अभाव साध्य अभावती अयोग के, के बनने में आवृत्ति होना चाहिए अवृत्ति इस प्रकार अनुमान जो अनुमिति है तो वो अनुमति होगी आपने ये क्या पद नहीं देंगे है तत ना तत्कर्ण पद नहीं देंगे है ना तो कर, यहां पे नण का प्रतिबंध को हो रहा है कर्ण मतलब वो अनुमान है ना अनुमान का कारण का प्रतिबंध को हो रहा है तो उस पद का नहीं देंगे तो आपका किस में अव्यप्ति है अरे व्यभिचारिणी अतिव्य व्यभिचारिणी हेतु है ना व्यभिचारी है उसमें आपका लक्षण जा रहा है अतिव्याप्ति हो रहा है नहीं सर अव्याप्ति हो रहा है अव्याप्ति मतलब व्यभिचारी हेतु में अगर लक्षण सामान्य हो गया तो वो ठीक है अगर नहीं हो गया व्यभिचारी हेतु में लक्षण अगर समन्वय नहीं होता है तो दोष है। अगर समन्वय हो गया जैसे सदहेतु में लक्षण अगर समन्वय नहीं होता है तो असद हेतु कहा जाता है अगर आ, लक्षण समन्वय नहीं हुआ तो असद हेतु लक्षण समन्वय हो गया तो सदहेतु उसी प्रकार व्यभिचार असद हेतु में अगर लक्षण समन्वय हो गया ना तो फिर दोष आ गया उसमें अति व्याप्ति हो जाएगी उसी प्रकार आपने कहा कि ऐसे तो ही होना चाहिए लेकिन आपको अनुभति नहीं हो रहा है पर्वत तो धूमवान बने पर्वत तो ये धूम वाला है, है बनी बनी वाला होने से है न तो इसका जो अनुमान है अनुमान का ये प्रतिबंध कर रहा है तो कारण प्रतिबंध को रहा है कौन है? तो साध्य <coughs> सा वृत्ति साध्य अभावती अवृत्ति बनी होना चाहिए <coughs> साध्य अभावत वृत्ति जो है ये प्रतिबंधक हो रहा है इसलिए आपको अन, अनुमिति बनाई कारण का प्रतिबंधक यहां बोल रहा है इसलिए यहां पे अनुमति नहीं होगी नहीं होना ही असु में लक्षण समन में नहीं होना ही सही है अगर लक्षण समन में हो जाता है तो अतिव्याप् तो इसलिए कहते अव्यप्ति व्यभिचारी हेतु में लक्षण अगर नहीं गया तो क्या हो गया अभ्यप्ति हो जाएगा व्यभिचारी हेतु में अगर लक्षण समन्वय हो जाता है है ना लक्षण सम्बन्ध में मतलब क्या है कितने बजे आते है वो आठ बजे अब फिर लेट हो गया तो फिर क्यों आया ऐसे ही थोड़ी होता है <laughs> आठ बजे ही आना पड़ेगा आठ बजे नहीं है तो फिर सेवा है तो फिर मत आओ तो है न तो हाँ यह कहते हैं कि अभी व्यभिचारी आपका बनी है तु व्यभिचारी है व्यभिचारी होने कारण उसमें अगर लक्षण नहीं जा रहा है लक्षण समन्वय नहीं हो रहा है अगर लक्षण समन्वय हो जा रहा है हाँ लक्षण अगर समन्वय हो जाता है अर्थात जैसे अनुमित हो जाती हो जाते लक्षण समन्वय हो जाता है असध में कभी नहीं होना चाहिए नहीं होना ही सही है, है। असध में लक्षण समन्वय नहीं होना ही सही है अगर हो जाता है तो दोष है तो इसलिए ये कहता है कि जो हम पर्वतो धूमवान बने हैं जैसे धूम अभावत वृत्तिर बन इति व्यभिचार दोष ज्ञान से यहाँ पे व्यभिचार दोष ज्ञान है है ना नहीं व्यभिचार दोष क्या है अभाव के अधिकरण में हेतु का वृत्ति यही दोष व्यभिचार है है नही रहना चाहिए वो दोष ज्ञान तो वृत्ति जो हो गया धूम अभावत वृत्ति तो धूम अभावत अवृत्ति ना धूमा अभावत अवृत्ति ये अनुमिति अनुमिति होगी ना नहीं होगी धूम अभावत असधत्व है ना नहीं धूम अभावत अभावती वृत्ति ही सही है ना धूमा अभावत आवृत्ति असधत्व में असधत्म में धूमा अभावती बनी का वृत्ति सही है ना धुमा अभावती बनी का अवृत्ति सही है तो धुमा तो, तो, तो हो हो सकता सकता और नहीं भी ना ना वो ऐसे, ऐसे ही नहीं है तो हाँ देखो ये अनुमान कर दिया आपने अनुमान कर दिया तो बनी। है ना? तो उसमें सही वो कहता है कि साधावत अभावत ये यही यथार्थ ज्ञान है साध्य का अभाव अधिकरण में हेतु का न रहना ही वही यथार्थ ज्ञान है तो है ना? लेकिन साध्य अभावत वृत्ति बनी तो साध्य का अभाव अधिकरण में जो बनी का वृत्ति है तो है ना नहीं वृत्ति है तो ये जो उसमें जो दोष ज्ञान है दोष ज्ञान क्या है धूम अभावत अवृत्ति, अवृत्ति ये जो ज्ञान है तो ये आपको अनुमिति नहीं करने देता है क्योंकि आपको है धुमा अभावत धूमा अभाव का अधिकरण अयोगोलिक है तो उसमें बन ही रहता है तो आप कैसे अनु अनुमिति कर देगी साध्य अभावत आवृत्ति है ना तो यही जो है तो अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय ये जो यथार्थ ज्ञान का विषय है यथार्थ ज्ञान का विषय क्या हुआ ज्ञान साध्य अभागत अवृत्ति अवृत्ति यही है रोक रहे आपका अनुमिति के लिए रोक रहे तो होने से ये अगर हम दे देंगे क्या दे दे क्या पद दे देंगे तत्कर्ण यहाँ अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं हो रहा है यहाँ कर्ण का प्रतिबंधक कर्ण है ना अवृत्ति अवृत्ति होना चाहिए लेकिन वृत्ति है कारण प्रतिबंधित तो होने तो कारण वहाँ पर हम दे देंगे कि तत्कर्ण अन्यतर चाहे सभी अनुमान में है तो आपका अनुमिति का ही प्रतिबंधक होगा ऐसे ही नहीं है अनुमिति का करण का भी प्रतिबंधक हो, हो जाता है प्रतिबंधक हो, hmm. हो जाता है तो इसलिए अन्यतर से अन्यतर कहा कि दोनों में से किसी का अगर प्रतिबंधित हो गया तो फिर अनुमिति नहीं होगी तो इसलिए कहते हैं हम दे देंगे अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी <coughs> नहीं आ, नहीं हाँ नहीं होगी तो व्यभिचारी में अव्याप्ति व्यभिचारी में लक्षण समन्वय हो गया तो फिर ये अतिव्याप्ति हो जाता है ना तो तो उसमें अव्यप्ति वारण करने के लिए तो क्या व्याप्ति नहीं होना चाहिए तो यही सही है तो उसमें नहीं जाना चाहिए तो क्या करना करें क्या क्या करना पड़ेगा ना अनुमिति अन्यतर पर, ऐसे ही देना पड़ेगा नहीं तो तो एक देंगे तो, कभी अनुमिति का प्रतिबंधित होता है कभी का भी होता तो कर, आप अनुमिति का ढूंढेंगे तो यहां पर अनुमिति का प्रतिबंध नहीं मिलेगा ऐसे करण का प्रतिबंध ये होगी ये कहते हैं त्र साधारण असाधारण अपसह मध्ये तो तीन प्रकार का सब ये भी चार तीन प्रकार साधारण असधारण अः तो तधारण असाधारण असारी मध्ये मध्ये त्र श का अर्थ तर ओहो सारी सर त्रेट साधारणादी तृतयध्ये इतर्थ तो एक ही साधारण असाधारण अनुपसारी इतनों में से है ना? तो आ, पहले साधारण अनेका बारे में कह रहे हैं तो कहते हैं साधारणादि तृतयध्यर्थ अथ विरुद्ध अति आ, अति प्रसक्ति मांसम दृप्य है सपक्ष वृत्तव ये कहते हैं आप साधारण का क्या लक्षण किए साधारण अनेक क्या लक्षण है, है? तो तो साध्य अभावत वृत्ति तो है ना तो साध्य अभावत वृत्ति ही साधारण अनेका है तो जैसे दृष्टांत क्या दिया था पर्वतो बनिमान प्रमेयत् ये कहते हैं कि ये जो साध्य अभावत वृत्ति ये जो साधारण अनेकांतिक का आप लक्षण किया ना तो आगे आगे आएगा विरुद्ध साध्य अभाव व्याप्तो विरुद्ध ऐसे ही कहेंगे तो उसमें भी वही यही लक्षण भी उसमें भी है दोनों का तो साध्य अभावत साध्य अभाव व्याप्तो विरुद्ध ऐसे ही कहेंगे तो अभी ये कह रहे हैं कि आपका जो ये जो लक्षण है देखो विरुद्ध का लक्षण है ऐसे ऐसे का अभाव में ही विरुद्ध है है okay? तो तो आगे कहेंगे तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि जो साधारण अनेकांतिक है कहते पर्वत वनिमान प्रमेय अत्र प्रमे बनी अभावत हृदय विद्यमान साधवत वृत्ति यहां पर भी है साधारण साध्य अभावत वृत्ति तो साध्य मानि, अब देखो दोनों में लक्षण समान है से समान है साध्य अभावृत्ति साध्य का अभाव में तो ये का विरुद्ध का क्या दृष्टांत दिया है नित्य नित्य है días, है तौर। तौर। तार? तार। ना। अभी ये पर्वत बढ़िमान है ना, तो पर्वतो बणिमान प्रमेयता घटवत पटवत पर्वतो बणिमान प्रमेय यो पहला और ये ये दूसरा दूसरा है दूसरा गया पर्वतो। <coughs> पर्वतो। ये? अभी देखो <coughs> अभी ये कहते हैं कि आपका लक्षण जो ये जो साधारण अनेक का लक्षण है आपका विरुद्ध में जा रहा है इसका जो लक्षण है ये इसमें जा रहा है ये लक्षण में तो एक का लक्षण अगर दूसरे में चला गया क्या दोष है अतिव्याप्ति है ना अतिव्याप्ति हाँ। का तो लक्ष्य में रहता हुआ लक्ष्य से भिन्न में चला जाता है तो अति <coughs> तो अभी हम साधारण का लक्षण किया तो वो चला गया विरुद्ध में विरुद्ध में तो अतिव्यक्ति इसी के लिए ये कहते हैं कि आपका जो लक्षण है अथ विरुद्ध अति ही अति प्रसि महत्व तो अतिव्यक्ति है आपका लक्षण क्या आपने क्या ये साध्य अभावत वृत्ति है ना दिया दियातोान तो साध्य पक्ष हेतु क्या है जल्दी बताइए अच्छा पर्वत साध्य इसमें। साध्य इसमें हो हो गया गया नहीं और पक्ष तो हो गया है तो साध्य हो गया बनी साध्य अभाव कौन हो जाएगा रद है ये प्रमेतो का विद्यमान है ना नहीं। है, नहीं है ना तो प्रमेतो रहता है होना चाहिए प्रमे अभावत प्रमेतो का अभाव होना चाहिए प्रमेतो का अभाव का मिलेगा काई नहीं काई नहीं मिलेगा कहीं कहीं नहीं नहीं तो सर्वत्र तोने से साध्य अभावत वृत्ति हो गया ऐसे है ना तो उसी प्रकार अभी हमें ले लेंगे ये कहते हैं साध्य अभाव साध्य का अभाव अधिकरण में तो हेतु का रहना तो दृष्टान क्या, तो तो क्या है ने। ना? ना है आनिचो... ना अनित्य पदार्थ में अनित्य अभाव है ना कहते अभाव व्याप्त साध्य का अभाव अधिकरण का निरूपण <साथ> कर पहले <था>। साध्य हो गया नित्य पदार्थ घट घटपाली ये ना नित्य है अनित का अभाव हो गया इसमें नित्यत्व का अभाव घटपताली में तो होने से अभी एक ये कृतकत्व कृतकत्व तो मतलब कार्यत्व है न कार्यत्व कार्य का कार्य कार्य तो क्या है? जो उत्पन्न होता है विनाशी है घटपटादी और विनाशी है तो कार्य विद्यमान तो है कार्य के, जैसे साध्य अभाव अधिकरण घटपटादी हो गया तो उसमें कार्यत्व हेतु रहता है तो साध्य अभावृत्ति आपने जो जो विरुद्ध का लक्षण किया तो उसी वे साध्य अति अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अभी ये कहते हैं कि आपको इस प्रकार गर्भ नहीं करना चाहिए क्यों ना सपक्ष वृत्तित्व से इसमें जो साध्य अभाव है ना पहले साधारण अनेकिक साधारणिक अनेक, में ये कहते सपक्ष है। सपक्ष है में भी रहता है तो देखो, तो देखो पर्वत है ना तो पे नागू हो गया क्या बनी? बनी तो बनी का सपक्ष क्या है बनी का सपक्ष क्या है मानस है ना ये ये ये तो है है है सपक्ष में रहता सपक्षव लेकिन इसी देखो ये सपक्ष में नहीं रहता है विरुद्ध में तो क्या है शब्द अनित्य है ना ये नित्यत्व का क्या है है है ये ये तो उसमें जो रहता ना नहीं रहता है मतलब कार्यत्व कार्यत्व रहता है ना नहीं रहता है नहीं रहता है तो देखो ये इस में साध्य अभाव साध्य का जो सपक्ष है तो उसमें हेतु नहीं रहता है यहाँ पर हेतु रहता है हमें सपक्ष वृत्तित्व दे देंगे सती साध्य अभावत वृत्तित्व असाधारण अनेक तो विरुद्ध में नहीं जाएगा समझ में फिर कहते हैं भैया अथ एवं अतः एवं स्वरूप दूषण जगर्ति महगर्भ पक्षभिव तथा तो ये कहीं स्वरूप हेतु पक्ष में हेतु का नाराण स्वरूप स्वरूपेन ना स्वेण है ना स्वरूपेन असिध टाइम तो हो गया एक ही लाइन है लेकिन दृष्टांत तो आपका वो आगे है ना स्वरूप जैसे हम कहेंगे गगनार सुरभि, अरबिंदत्वात, गार बिंद सुर अरविंद इतना सुंदर है गगनार बिंद सुर अरविंद गगन अरविंद आकाश कमल है ना नगंध है क्योंकि अरविंद कमल है तो तो ये तो कैसे आ, कैसे न जैसे जैसे कमल का होता है गंध है ना ऐसे ही कहेंगे तो देखो यहाँ तो, गगनारविंद सुरभि आगे देखिए क्या है है ना नहीं। या शब्... नहीं, नहीं, शब्द नहीं नहीं नहीं नहीं वो मैं जो कह रहा था वो आश्रय सिद्ध ये कह रहा है ये कहते हैं हाँ स्वरूप सिद्ध दूषणम जागृति ये कहते स्वरूपा सिद्ध यथा शब्द गुण चाकु चकुशत्व शब्द ऐसे ही। तो ये ये जो शब्द गुण है चाकुष तो शब्द हो चा, तो गया पक्ष और गुण तो हो गया हेतु तो। तो साध्य और चाक्षु तो हो गया हेतु तो कहाँ रहेगा चक्षु चाकुषत्व तो कहाँ रहेगा चक्षु चाकु चाक्ष चुषा जाती चाकुष चाकुष ज्ञान रूप ज्ञान है न चक्षु के द्वारा रूप ज्ञान होता है चाक्षुष का अर्थ रूप ज्ञान तो रूप ज्ञान कहा रहेगा है नाक्षुषत्व तो हो जाएगा रूप ज्ञानत्व रूप ज्ञान तो रूप ज्ञान में रहेगा तो शब्द में कभी नहीं रहेगा है ना तो ये जो हेतु है, है पक्ष में नहीं रहता है स्वरूप असिद्ध पक्ष में पक्ष में रहते हुए तो वही पक्ष धर्मता है और उसका नाम है परामर्श है और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति तो अभी पक्ष में नहीं रहता है तो ये कैसे सिद्ध करेगा तो पक्षे नहीं है समझवाए ना हेतु पक्ष में नहीं है स्वरूपा सिद्ध में हेतु कभी पक्ष में नहीं रहता है तो चाकुषत्व शब्द में नहीं है चाक्षुष में ही रहेगा चाकुषत्व रूप ज्ञान में रूप तो रहेगा तो ना होने के पक्ष में हेतु का अभाव हो गया तो इस प्रकार यहाँ देखो यहाँ यहाँ पक्ष में भी रहता है ये देखो ये कहते हैं सप सिद्धि दूषण जागरती है ना? नहीं। का, का रहेगा? सर्वत्र नहीं। तो पर्वत में भी, भी। तो होने से पक्ष में ये प्रमेत्व रहता है तो होने से यहाँ पक्ष में हेतु नहीं।, नहीं रहता है यहाँ पक्ष में हेतु रहता है हेतु हमें दे देंगे लक्षण में वृत्ति वृत्ति वृत्ति पक्ष पक्ष सती पक्षवृत्ती पक्षवृत्त सती गिरुद में नहीं जाएगा ठीक है आठ बजे पांच दिन के पहले आना पड़ेगा नहीं वो यहाँ पर छूट जाएगा